गीता तत्वित आठवा अध्याय स्वामी आत्मा श्रीभगवाच अक्षर ब्रह्म परम स्वभाच्य भूत भावद्भवको विसर्गकर्म संग अूत क्षो भाव देहे देहृता वरः अंत कालेमेव स्मरण मुक्ति कलेवर यतिभाव या तीना संशय श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहलाता है सब भूतों के भावों की वृद्धि करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है परम अक्षर ब्रह्म है जीवात्मा ही आध्यात्म है सब भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला देवताओं के निमित्त किए जाने वाला त्याग कर्म नाम से कहा गया है देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन देहादि नासवान पदार्थ ही अधिभूत है पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ही अधिदेव है और इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ जो मनुष्य अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है वह मेरे भाव को अर्थात स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कोई संदेह नहीं भगवान ने कहा कि वह परम अक्षर ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म तो कहा पर उसके साथ एक विशेषण लगा दिया परम अब परम विशेषण क्यों लगाया यहाँ इसीलिए लगाया है अक्षर ब्रह्म कहने से उस नित्य सत्य का बोध हो जाता है जो क्षय और अविनाशी है पर अक्षर शब्द से जीव का बोध होता है ब्रह्म के दो भाग या ब्रह्म के दो रूप कहे जा सकते हैं एक ब्रह्म का वह रूप जो क्षरण को प्राप्त होता है जिसमें नाश की क्रिया चलती है और दूसरा वह रूप है जिसमें नाश की क्रिया नहीं चलती हमने सातवें अध्याय में पढ़ा है कि हमारे भीतर दो प्रकार की प्रकृतियाँ हैं पराप्रकृति और अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति का क्या मतलब है अपरा प्रकृति अष्टधा है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि और अहंकार इसके अपरा प्रकृति कहते हैं क्योंकि इसमें क्षरण होता है यह प्रकृति नाश को प्राप्त होती है परा प्रकृति कौन सी है कहते हैं जीव, जीवभूता महाबाहो येयम धारित जगत भीतर में जो चैतन्य है वह परा प्रकृति है जैसे हम अपने ही भीतर देखें तो ये दो प्रकृतियाँ साफ दिखाई देती हैं एक जड़ का अंश है और दूसरा चैतन्य का अंश है यहाँ पर जो परब्रह्म अक्षर ब्रह्म कहा गया कि अक्षर ब्रह्म से अलग है बाद में कहा गया है ओम इत्येकाशरम ब्रह्म इसी अध्याय में आगे चलकर वे ओम का प्रणव के साधन का निर्देश करते हैं जिसको हम प्रणव की साधना कहते हैं ओम को प्रणव भी कहा गया है ओम, वह ओम भी मानो अक्षर अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है। परंतु पर जो परम अक्षर कहा गया, उसका उस ओम से तात्पर्य नहीं है ओम का क्या मतलब है उस समय जब यह प्रसंग आएगा तब अधिक विस्तार से हम उसकी चर्चा करेंगे पर यहाँ पर थोड़ा सा कह दें इस ओम को कहते हैं शब्द ब्रह्म स्पोष्ट ब्रह्म नाद ब्रह्म ओम का मतलब है उस सत्य का नाम सत्य का नाम क्या है इस पर ऋषियों ने बहुत चिंतन किया कि जैसे एक रूप है तो रूप का तो आप नाम दे सकते हैं पर जिस सत्य का कोई रूप न हो उसका कोई नाम आप देंगे तो यह जो सत्य है जो अनंत है उसका तो कोई रूप होता नहीं सागर का क्या रूप होता है आकाश का क्या रूप है उसका तो कोई रूप होता नहीं और यह जो ब्रह्म है यह जो सत्य है वह तो आकाश और सागर से भी अधिक सूक्ष्म है उसमें तो कोई रूप होता नहीं अब जिसका कोई रूप नहीं है उसका क्या कोई नाम हो सकता है पर उसका नाम ऋषियों ने चिंतन करके निकाला क्या नाम निकाला ओम यह ओम ही उसका नाम है ओम से ही उस सत्य का निर्वचन होता है इसलिए आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी मत मतांतर हैं सब में यह ओम प्रमाणिक रूप से है इस ओम को ईश्वर के नाम के रूप में ग्रहण किया गया है अब इसके पीछे की भावना क्या है भावना यह है कि जिस समय वह ब्रह्म वह सत्य अपने को संसार के रूप में अभिव्यक्त करता है तो पहली अभिव्यक्ति रूपांतरण की पहली क्रिया शब्द के रूप में हमारे समक्ष आती है उस सत्य का जो पहला इवेल्यूट होगा उस सत्य का पहला प्रकाश होगा वह नाद के रूप में होगा उसी को स्फोट ब्रह्म कहा जाता है यदि आपका मन एकाग्र हो जाए तो आप देखेंगे कि भीतर में एक नाद चल रहा है उसको कहते हैं प्रणव नाद अनहत नाद अनहत या अनाहत अर्थात जो किसी चोट द्वारा उत्पन्न न हुआ हो आहत माने चोट अनाहत माने जिस पर कोई चोट न की गई हो तो बिना चोट किए जो आवाज़ निकले उसको कहा गया अनाहत यही अनाहत नाद हमारे भीतर चल रहा है विश्व में चल रहा है जो नाद की साधना करते हैं वे अपने कान को बंद कर लेते हैं और भीतर के नाद को सुनने की चेष्टा करते हैं यदि आपका मन अपने आप एकाग्र हो तो आप उसको भीतर ही भीतर सुन सकते हैं थोड़ा सा आप मन को भीतर ले जाइए वह अनाहत नाद चल रहा है मानो लाखों करोड़ों झिंगुर एक साथ मिलकर चिल्लाने लगे तो वह आवाज़ जैसी होगी उसी प्रकार मानो अनाहत नाद भीतर में चल रहा है झिम झिम की आवाज होती है मानो झिंकार भीतर में चल रहा है वह अनाहत नाद है वह ब्रह्म का पहला रूप है तो यहाँ पर यह कहा गया कि यह पहली अभिव्यक्ति है नाद के रूप में आप बाइबल में भी पढ़ेंगे कि नाद के रूप में ईश्वर की पहली अभिव्यक्ति होती है आप भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में पढ़ेंगे हमारे यहाँ विवेचन करते हुए यही कहा गया कि सत्य पहले अपने को शब्द के रूप में प्रकट करता है और फिर उसके बाद रूप आता है यही प्रक्रिया रामचरित में मिलेगी बहुत सुंदर ढंग से और संकेतात्मक रूप से गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को हमारे सामने रखा है आप पढ़ते हैं मनु और शत्रुपा तपस्या करने गए और तपस्या में लीन हो गए वहां पर यह बताया गया कि मनु की तपस्या देखकर विधि हरिहर आहुबारा ब्रह्मा विष्णु और महेश बहुत बार आते हैं और आकर कहते हैं तुम वरजान मांगो वरजान मांगो परंतु मनु महाराज किसी प्रकार विचलित नहीं होते मांगहू बहु भा तिलो भाए परम धीर नहीं चलही चलाए मनु महाराज को उन्होंने तरह तरह से लुब्ध किया पर वे परम धीर हैं वे विचलित ही नहीं होते हैं वे तो तपस्या में हैं आंखें खोलते ही नहीं हैं और तब भविष्यवाणी होती है मांग मांग बर भय न भी मनु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो तब मनु महाराज ने क्या कहा आकाशवाणी सुनकर मनु महाराज फिर कहते हैं अगुण अखंड अनंत अनादि जिंत ही परमारथ बा नेत नेत जहि बेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा ऐसे हु प्रभु सेवक बस अहै भगत हे तु लीला तनुगहे जो यह वचन श्रुति भाखा तो हमार पूजा ही अभिलाषा महाराज आप कहते हैं मांगो, जो ठीक है, मैं मांगता हूं। मैं मांगता जानता हूं आप निर्गुण हैं, अनादिंग हैं, नेति नेति कहकर वेदों ने आपका वर्णन किया है आप चिंतन से परे हैं मन से परे वाणी से परे पर ऐसा भी शास्त्र ने कहा है कि आप ऐसे जो निर्गुण और निराकार हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए निर्देह धारण करते हैं अतः आप मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए